संयोग नाश संयोगनाशो विभाग समुद्र विचार चलना था इस विभाग को भी समझना ये भी तीन प्रकार के हैं अन्यतर कर्म उभय कर्म जो और संयोग विभाग कर्म संयोग नहीं कहेंगे इसको विभाग कहेंगे अन्यतर कर्मज में क्या हो रहा है पहले शैल शैल पक्षी का शैल के साथ में शैन पक्षी वह असंयोग था अब एक कर में कर्म कर विभाग हो गया अन्य कर्मच विभाग हो गया मेष तो संयुक्त हो गए थे और दोनों में कर्म होता तो विभाग हुआ तो उभयतर कर्मज विभाग हो गया और हस्तरु का संयोग था अब हस्तरु का विभाग से कायतरु का विभाग हो गया तो विभाग विभाग कहते हैं विभाग विभाग जैसे संयोगज संयोग था अन्यत कर्मज संयोग उभयतर कर्मज संयोग संयोग संयोग उसी प्रकार अन्य कर्म विभाग उभय तरह कर्मज विभाग और विभाग विभाग विभाग नहीं बोलना विभाग विभाग हस्तु का विभाग होने से काय तरु का भी विभाग होगा विभाग विभाग इससे फिर दो प्रकार का अभिघात उन्मोलन था और ये दूसरे ढंग से लेंगे यहाँ क्या कह रहे हेतु मातृ विभाग जो और हेतु विभाग विविधा हेतु तो मात्र विभाग है और हेतु तो, अहेतुभ तो भाग से नहीं होता दृष्टान से तथा तो तो कपाल विभाग कपाल पूर्व देश विभाग हेतु मात्र विभाग है कपाल घटक कारण है तो उस कपाल का हमने क्या कर दिया इस देश से जो संयोग था विभाग करके यहां रख दिया तो जब कपाल का विभाग हम कर रहे हैं कपाल को हटा रहे हैं तो क्या हुआ कारण को हटा रहे हैं, का हैं तो कारण हटाने से क्या हुआ उस कारण का पूरे सहयोग था वहां से विभाग हो गया कब का हाथ है जब बड़ा खड़ा बनाना होता है टुकड़े टुकड़े में वो बनाते हैं फिर उनको एकट रख करके चिपका देते हैं कलाकार और जो एक भाग बना दिया काट की उसे वो काट देता भागा फट पकड़ के कारण कहे मातृ विभाग से उसकी जो सात अन्य देश का भी विभाग हो गया ये पहला दृष्टान दूसरा वही दृष्टान विभाग का तरुगा विभाग से कार्य तरुगा विभाग होना परत्वा परत्वे के परत्व पर लक्षण के क्या लक्षण हैं कितने भेद पर एक साथ लक्षण कर दे दो चीज का एक वाक्य से अलग अलग करोगे तो क्या होगा परतम अपरिवार साधन कारणम अपरक्तम दो वाक्य अलग अलग बना लेना प्रत्येक चतुष्ट मनोवृत्ति मनोवृत्ति पृथ्वी आरी चतुष्टय पृथ्वी जल एक वायु और मन मूर्तो में ही रहेगा ये अमूर्तों में नहीं आकाश आदि में नहीं इसलिए इन मूर्त है ये पांच द्रव्य मूर्त द्रव्य है इनमें ही परतवा करता है विधेय और वह भी होता है और कालकृत भी कहाँ काल काल का है, दूरस्थे, का है। मन एक को अवधि मानना पड़ेगा एक अवधि की अपेक्षा से दो वस्तुओं को देखना है आप अवधि हो गया ऋषि और दो वस्तु लो ये घरिद्वार सहारानपुर है तो ऋषिकेश दृष्टिकोण से हरिद्वार समीप हो गया और सारपुर दूर हो गया एक अवधि के बिना व्याख्या नहीं हो सकती का। अवधि देखनी इसी पर प्रे ज्यस्तु तो है एक ही पेट तो क्या बोलोगे किसके पर इसके अपेक्ष देवदत्ता एक, एक पुत्र देवदत्ता सहीवा सहीवा सहीवा सब कुछ वही हो जाता दो कर, हो है दो हो कम से कम तभी व्याख्या होगी अब इस पर विचार करना है कि भाई ये कैसे व्यवस्था दे रहे हैं किसी चीज को समीपस्थ को अपरत्व जिक्र अपर आपने कैसे कहा सामिप्यता का निर्णय कैसे दूरस्थता के निर्णय कैसे आप ले रहे हो कहते अवधि से उस वस्तु पर्यत के बीच में मूत द्रव्य संयोग की संख्या न्यून है और दूरस्थ वाले में मूत द्रव्य संयुक्तों की संख्या अधिक है आप ट्रेन में जाते हैं बस में जाते हैं आप क्या देखते हैं इधर उधर बोर्ड देखते रहते मूर्खों के जैसे कब ये भी देखा मिल के पत्थर भी लगे रहते हैं इतना किलोमीटर बाकी है दिखा रहता ना रिशेषर तीन किलोमीटर बाकी है दो किलोमीटर बाद पत्थर लगा रहता है वो बता रहा है वहां से इतना इतना दूर में पेड़ है, पेड़ों पर नंबर थे। तब थे। ना पैसे होता था पहले जमाने पेड़, पेड़ का संयोग हुआ ना तब एक मिल हुआ ऐसे उनकी व्यवस्था इतनी इतनी दूरी पर पेड़ टालना है इतने पेड़ हुआ तो एक मिल हो गया तो इतनी मूर्त वृक्षों का संयोग अधिक वृक्ष संयोग हुआ दूर हो गया संयोग है तो मील हो गया, समीप हो गया इधर इस मूर्त संयोग को लेकर निर्णय हुआ लेकिन जैसा परिस्थिति तुम्हें क्या संयोग संयोगे किसके संयोग को लेकर के पन संयोग से जब बच्चा पैदा हुआ गर्भ से नहीं डुला तो पहला उसके प्रकाश के साथ संयोग हो गया और बाहर आते ही बाह्य व्यवस्था से संयोग हुआ ना उसका सौर मंडल की व्यवस्था से उसका संबंध बना पहला क्षण वो है वहां जितनी रश्मियों का संबंध होता है उस हिसाब से उसकी गिनती शुरू हो गई पंद्रह रश्मि संयोग का नाम एक कास्ट था ऐसे पंद्रह का संयोग का नाम एक कला ऐसे सात कलाओं का नाम एक पल सात पलों का नाम एक घड़ी ऐसे चला व्यवस्था और उस हिसाब से चौबीस तो तो घंटा आप आज भी भाषण बोलते हो सात घड़ी चौबीस तो घंटा बराबर पर। घड़ियों से लाभ कर दी चौतीस मिनट का एक घड़ी आज से ढाई घड़ी एक घंटा साठ घड़ी चौबीस घंटे अब उस गिनती पर नहीं होता है जितना अधिक तपन संयोग हुआ वह ज्येष्ठ हो गया वह कालकृत परत्व न्यून तपन संयोग है वहां कालकृत अपरत्व कनिष्ठता देखिए बरला में समझाया देशिक परत्व बहुतर मूर्त संयोगत्व रूप विप्रकृष्त बहुतर मूर्त संयोग से अंतरित मध्य बीच में अंतरित बीच में बहुतर मूर्त संयोग से व्यवहित है ऐसा जहाँ निर्णय हो जाए वह ज्ञान होता है ये निमित्त कारण है देशिक परत्व के प्रति देशिक अल्पतर मूर्ख संयोग तत्व रूप सं निमित्तम इधर और आगे जाइए दो के नीचे बहुत तपन जन्म जन्मवत् ज्येष्ठत्व ज्ञानम निमित्तम बहुत तपन का जो परिस जो किरण आ रहे हैं सूर्य का उस सूर्य के किरणों से अंतरित व्यवहित हो जाए जिसके जन्म वाले का ऐसे कौन कहते हैं ज्येष्ठ क्यों तो वहां पर क्या है उसके अंदर ज्येष्ठत्व ज्ञान हो जाता है निमित्त कारण है और कालिक अपर में अल्पतर तपन परिस अंतरित जन्मवत रूप कनिष्ठ ज्ञानम कालिक, भवदी। कालिक परत में अपराम भी दिया हुआ है साक्ष नहीं होगा ये कौन किससे अधिकम है कौन किससे कम है ये तो व्यवस्था का बात है साक्षर है आप देखिए बहुत सुंदर बात कह रहे हैं जिसको लोग सुन न्यूटन ने बोला था न्यूटन ने बोला ग्रेविटी के बारे में एक आदमी महामूर्ख था उसको बड़े वैज्ञानिक बना दिया लोगों ने, अरे सेव पे बगीचे में बैठा रहता था याद होती नहीं स्कूल के पास तो बापरे का चौकीदारी को तू लाए फेल हो रहा है बार दिमाग है नहीं। जा। बैठे बगीचा बैठे रहता था ठीक था सेव सब ठीक था है से एकदम दिमाग में आया एकदम से क्या हो गया कोई गिरा तो है नहीं गिरा तो नीचे क्यों आया ऊपर क्यों नहीं गया मूर्ख उल्टा सोचने लगा उल्टा सोचे बहुत बड़ी खोज बन गई वो सोचो गिरा नीचे क्यों जाता अमर बाप डंडा बजाएगा तू गिरा करके झूठ बोल रहा है बोलेगा उसकी सोच के दूसरे कारण था वो सोच रहा था बाप तुम तो मारेगा पहले तू तो जान तुझे गिराया खाने के लिए और कहता अपना आप गिर गया है भगवान तो कैसा करा इस चीज को उसको ऊपर उड़ा के ले जा तो फिर, फिर नीचे आया अरे कमाल है भगवान भी नहीं सुनता मेरी बात आज डंडा खाने की पड़ेगा क्या फिर तरकीब सोचा बाप से बात कह पिकार नहीं, लगा। पिकार नहीं बात दिमान हो गया। खोज निकाली जिसको इतना अकल नहीं था घर में बिल्ली थी तेरे बच्चे रख दिए तीन चार बच्चे हो अब बिल्ली को एक दूसरे के जगह आने जाने के लिए लकड़ी का उनके काम कमरे का, का पार्टीशन लकड़ी से था तो एक छेद था बिल्ली यहाँ से आवे आ गए जा बुला कर सुथार को बुलाया अरे सुनो हमारे बिल्ली चार बच्चे देते हैं उन बच्चों को आने जाने के लिए छेद करो चार छोटे छोटे तब तो उसने कहा कैसा तेरे से हम तो बड़े अच्छे हैं है? हम भी समझते हैं जब बड़े अच्छे से बिल्ली जा सकती है तो छोटे से क्या छोटे आती है बच्चे हैं ये भी उसी से निकल जाएंगे ये पढ़ा निकल रहा है क्यों नहीं निकल जाएगा अरे के तु? तु समझता ही नहीं? अरे बड़े अच्छे से बड़े छोटे से छोटे जाएगा बना छोटा तब तो उन्हें कहा समझेंगे नहीं अब सुताना बेकार खराब हो जाएगा छेद तो छेद करो बेमतलब करो ठीक नहीं तो उसने कहा कैसा करो आप एक चूहा को को को पकड़ पकड़ के खड़े हो उस कमरे कमरे में में। इधर बिल्ली बिल्ली बिल्ली लिया और और उसके उसके साथ साथ चूहे लगा, अब भागा भागा, जैसे चारों चारों गए इस हम छोटी <laughs> अरे कौनी बड़ी बात थी तो ऐसे मूर्ख भी वैज्ञानिक हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते परमज्ञानी यानी जरूर हो सकते है। इस थेल, थेल ले हैं। इस्लाम का हमारे फेल स्टूडेंट आ जाते दसवीं फेल आठवीं फेल सब बने जाते फेल वाले आ जाओ वही परमज्ञानी हो सकता है जब न्यूटन मूर्ख जैसा व्यक्ति वैज्ञानिक हो सकता है तो हमारे फेल स्टूडेंट परमज्ञानी क्यों नहीं हो सकता बस घुमाना है थोड़ा दिमाग को घूम जाएगा तो वैज्ञानिक हो जाएगा थोड़ा दिमाग घुमाओ उसका ऊपर उड़ाते चुन वो गुरुत्व हमारे शास्त्रों में अनाधिकार से बोल चुके आदिपतन असमवाय कारण गुरुत्व नया खोज नहीं है वो नहीं खोज नहीं है इसे जितने भी खोज क्या बोलते हैं लोग शब्द भी बहुत समझते जा रही है ऐसे नहीं अंग्रेज भी झूठ नहीं बोले इस विषय में रिसर्च किया क्या बोलते रिसर्च रिसर्च करना बोलते रिसर्च का मतलब क्या है? री -सर्च। पहले खोजा हुआ है उसको दो बार हमने खोज के बोल दिया है उसी को दूसरे ढंग से बोल दिया है न्यू सर्च नहीं है न्यू सर्च नहीं बोलते वो लोग रिसर्च बोलते हैं पुनः उसी बात को दूसरे ढंग से अपने हिसाब से भौतिक दृष्टिकोण से कभी वैज्ञानिक जितने भी है कोई नई खोज नहीं करते पुराने खोजे हुए बात को आज के हिसाब से अपने अनुसार तो कर देते इसका नाम विशाषा भी और अन्य भी कई बात है भौतिक स्तर पर आध्यात्मिक स्तर पर बोल रहे हैं तो भौतिक स्तर पर बोल रहे हैं आद्य पतन के असमवायिक कारण का नाम गुरु होता है आद्य पतन किसे कहा जाए आदित्य तो क्या है पतन है आदित्य तो क्या है यह तृतीय पतन है, है, है चौथा पतन है, है कहना पड़ेगा ना किसी मानोगे ना किसको आद्य माना जाए तो लक्षण क्या होगा आदित्यों का एक पत्थर आपने फेंक दिया पत्थर यहां खड़े हैं आप और यहां से फेंक दिया पत्थर गया ऊपर यहां से ही गिरना शुरू हुआ आपने जितनी ताकत लगाई उससे तो कुछ दूरी तक गया दूरी तक जाने को पर गिरना शुरू होता है इसका नाम है, तो लक्षण कैसे करना इस इसका तो स्व समिगरण पतन ध्वंस समान कार्यक्रम आद्यत्म स्व यह है पतनोत्पत्ति यहां क्या हुआ पतन का उत्पत्ति हुई माने नीचे की ओर मुड़ रही है वो पतनोत्पत्ति रही है तो पतन नहीं है वहाँ। नीचे की मुड़ने लगती है वो शुरू हो गई आगे बढ़ना बंद हुआ पतन की रूपी क्रिया पतनी क्रिया विशेष है उसकी उत्पत्ति हुई उस उत्पत्ति के साथ साथ उसका ध्वंस भी हो जाएगा ठीक है क्यों जो दूसरा यहाँ आ गया पतन उसके बाद वाला ये दूसरे गिरा वहां उत्पन्न हुई जब यहां आ गया तो तो पहले का ध्वंस भी हो गया उस पहला पतन का ध्वंस ये दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करते करते नीचे आएगा वो तो ये जो दूसरे जब उत्पन्न कब होएगा जब पहली ध्वंस उत्तम ना एक क्रिया का ध्वंस बिना दूसरी क्रिया उत्पन्न हो नहीं सकती पहली पतन जो उत्पन्न हुई वह नष्ट हुए बिना द्वितीय पतन आरंभ ही नहीं हो सकता नहीं सकता यदि ध्वंस न हो पतनोत्पत्ति जो हुई है पत्थर में उसका ध्वंस ना हो तो नीचाएगा ही वही लटक जाएगा कृषंकु जैसे हो जाएगा इधर से धक्का मारे उधर धक्का मारे देवता लटक जाएगी पतन ही नहीं हुआ क्यों यहां से जो किया था वह पतनोत्पत्ति उधर से जब किया गया आज उस पतन का ध्वंस हुआ नहीं विश्वास मित्र की तपक्षा का फलस्वरूप उस पतन का ध्वंस नहीं हुआ तो वही स्थिर रहे इसलिए मानना पड़ता है यदि नीचे आ रहा है तो मतलब जो पतन क्रिया उत्पन्न हुई है पत्थर में वह पतन क्रिया का अवशिष्ट ध्वंस हुआ और ध्वंस कहां है उसी पत्थर में जिसमें पतन उत्पत्ति हुई थी जिसमें यही दूसरे वाले में नहीं जिसमें उत्पन्न हुआ है यहीं पर क्या है पतन ध्वंस होगा दोनों एक अधिकरण में होना चाहिए इसलिए कहते हैं स्व मैंने पतन उत्पत्ति उसके समान अधिकरण मैंने उसी अधिकरण में क्या हुआ पतन ध्वंस हुआ तथा पतन ध्वंस के समान काल का तम पतन ध्वंस हुआ समान काल का नाम आद्यम उत्पत्ति के समान काल नहीं लेना उत्पत्ति के समान का समान काल नहीं उत्पत्ति के अंतर जो उसमें ध्वंस पतन ध्वंस हुआ उस पतन ध्वंस के समान काल का नाम आद्य जब ध्वंस होता है तो त्वीति हुई तब पतन हुआ आगे तो इसलिए जब दूसरा मतलब पहला समाप्त हुआ इसलिए पतन ध्वंस के समान काल का नाम आद्य और वह पतन का विशेषण बन गया आद्य पतन से काल आद्य पतन असमय कारण एक पतन के असमय कारण कौन है समय कारण कौन है पतन का है? देड़, देड़, देड़, देड़, देड़, देड़। है? है? समय कांड गुण में चला द्रव्य होता है सर हमेशा समय कांड द्रव्य होता है पहले क्या पड़ा ये पत्थर क्रिया कहां होती है गुण कहां होते हैं वो क्या होता है समय कारण है ना यत्रेतन यद उत्पादित है सर पत्थर समय कारण है और उसमें असमयकरण गुरुत्वे गुरु में हमें असमयकरण आदि पतन के समवाय कारण कहते का तो द्रव्य में चला जाए पत्थर में आदि पतन के असमय कारण कह दिया तो चला गया गुरुत्व द्वितीय पतन के प्रति वेग कारण वेगा कारण दूसरा तीसरा जो पतन हो रहा है उसमें वेग कारण हो गया आज पतन असमय कारणम गुरुतम पृथ्वी जल वृद्धि कहा रहता है पृथ्वी और जल इन दो में ही रहता है कि जल को ऊपर फेंको को अच्छा। ये ये? थी। कह दो के तो वो भी नीचे आ जाता करें दंडाई वारणा असम आज पतन कारणम कह दोगे केवल संचाल दंडा भी सभी में चलती है सभी, चल सभी कारणों में चला जाएगा रूपा वारण आय पतन असमय कारण लक्षण कर दो। असमय कारण मित्र लक्षण कीजिए रूपा भी असमय कारण है पटरू के प्रति पंतरु असमय कारण है उसको लक्षण आया ना केवल पतन समयकरण कर द्वितीय पतन के समय समयकरण कौन है वे उसमें अति व्यक्ति निर्माण करने के लिए आद्य करो व्यतिव्यापति वारण आया आद्य इसी प्रकार द्रवत्व से इस का क्या है और कितने भेद के हैं आज सांसिटी जल्दे नैमित्विकेजसोह पृथ्वी संयोग्रवत्व तेजसी सुवर्णाल तो आज कारण का नाम इस यहाँ पर भी जल में भी होती है एक जल का बूंद है वह जल का बूंद प्रकट हुआ है वहां से निम्न देश की ओर उसे जाना है लुढ़कती है वो बूंद लुढ़कते हैं जब बूंद लुढ़क जाता है, है तो लुढ़कने के लिए पतन क्या संदन के क्रिया उत्पन्न हुई जो क्रिया उत्पन्न हुई है उसके अंदर उसके चक्र के अंदर में फोर्स प्लेट होता है गिरू, गिरू गिरू। उसका नाम उत्पत्ति क्रिया और ध्वंस द्रव्य में जो गुण असमय कारण दिख रहा है उसका नाम द्रवत्व आद्य संदन आद्य संजन असमय कारण द्रवत्वा पहला जो बहाव है पहला जो बहाव अपन अनुभव करते हैं उस बहाव के कारण क्या है द्रवत द्वितिया भाव के प्रति एक बढ़ते रहता है और कहा है पृथ्वी जल और एक वह दो प्रकार का है सांस्कृतिक और सांसद में स्वाभाविक नैमित्तिक में वैसे होता है सांस्कृतिक कहा है जल में नैमित्तिक कहा है पृथ्वी और, और तेज में पृथ्वी में भी कहा अग्नि आदि का सहयोग से पिघलता है वह द्रवत्व है और तेज में स्वर्ण आदि जिनके अग्नि आयोजित लक्षण इतना ही वास्तव में लक्षण है सेंदनम द्रवत्तम वास्तविक लक्षण इतना ही है सेंधनम द्रवत्तम और उसमें सारी विशेष जुड़ गए इतना क्षम करते क्या होगा कि द्वितियान में चला जाएगा इसलिए समय कांड कहो का आदिवी कहो सारी चीजें आ जाएगी सांसद जी को मैंने अवय द्रवत्व जन्यम अवय द्रवों से स्वत ही जन्म वह अवयों का स्वभाव ही ऐसा है लुढ़कते रहेंगे कोई भी बूंद टिकते नहीं भागते रहते प्रत्येक बूंद पानी का स्वभाव है भागने का आप उसको बर्तन नहीं से रोक लेते गा से रुक जाता है बात अलग चीज़ है नहीं तो स्वभाव है बहन अवयों के सभा होने से अवय में स्वतः आ जाता है इसलिए स्वाभाविक द्रवत्व कहा गया जल अग्निश्रयोग असमय कारण जन अग्निशा असमय कारण होता है जल परमाणु भिन्न अन्यम इत अवधेय लेकिन ये जो नैमित्तिक होते हैं जल परमाणु से भिन्न में जल में भी अनित्य जल परमाणु में सांसद नित्य लेकिन जल परमाणु से भिन्न दृणकालियों में जो में अनितेगा क्योंकि आप देख रहे हैं बर्फ बना लेते हो बर्फ बना करो तो आप वहां है वो वहां बर्फ को क्या करो गर्म करो तो बहेगा इसे नैमित द्रवत्व दृणकारी जल में समझना चाहिए ये विशेष इन्होंने गिरला कह का रहे बाप को पदकृतिकार नहीं पदकृतिकार क्या कह रहे हैं दंडारी वारण आई थी दंडारी नदी वारण करने के वार असमय केवल कारण वचन बनाओगे दंडाजी में असम का अनुभव रसाय में व्याप्ति होगा तो वैसे वेद में करने के लिए, पर भी समझ लेना चाहिए आदि कहना पड़ेगा स्नेह से लक्षणं लक्षण स्नेह का क्या लक्षण स्नेह यहां पर प्यार नहीं मित्रता नहीं स्नेह में चिकना चिकनापन का नाम स्नेह घी वगैरा तेलनापन है उपयोगी है जो अघनीभूत चिकनापन है अग्नि का नाशक तो तो होता, होता। देखिए पहले स्नेह से पुत्र जैसा चूर्णा पिंडी पाव हेतु स्नेहा जल मात्र जलमात्री जल में भी द्रुत जलमात्र पिघला हुआ जल में ही रहता है ठोस जल में नहीं आज बर्फ से आटे को साम नहीं सकते हैं क्या बर्फ से आटा को नहीं साना जा सकता है। बर्फ को मेरे पिघलाइए वो पानी बन जाए तब उसे आता आटा सान सकते हैं। इसलिए द्रुत जल समझना केवल जल नहीं द्रुत जल में ही यह स्नेह नाम गुण बना रहता है लक्षण क्या है पिंडी भाव हेतु किसी भी चूर्ण है अवयशी उनको पिंडी भाव बनाना है गुण बना है चूर्णाली जो करे स्पष्ट लक्षण की उसकी जरूरत नहीं कोई अतिव्याप्ति अभ्याप्ति नहीं उसकी बिना चूर्णाली स्पष्टार्थ कर देखिए चूर्ण मान पिस्तम पिसावा हवा वैसे टुकड़ा टुकड़ा अलग अलग रहे कण कण अलग हो रखे हैं उनको मिलाना है इजाता, बेसन वगैरह को तो सानते हैं सीमेंट रेत को मिला के सान देते हैं कि नहीं सानते सीमेंट क्या होगा रेत तो सब मिला करके बनाते हैं कोई पिंड हो गया पिंड को थप्पा मारते हैं सिलाई करते हैं ये सब पिंडी भाग बनाया आपने उसका और पिंडी भाव हवा लगने में तो ऐसे हो जाए नहीं होते सीमेंट कई बार होता है मजदूर चले जाते छोड़ छाड़ कर वहीं कड़क हो जाता है बेकार ये तो है नहीं कि पानी निकाल लो जी अलग कर दो तो इसे कहते यहाँ पर चूड़ा आज सब ले लेना है इसलिए केवल आटा चावल नहीं लेना यहाँ पर सारी चीज ले पिस्तम तदेव आदिर मृत्यु काले जैसे मृत्यु का सारे अवैध स्वाभाविक भी चूर्ण है आपने चूर्ण बनाया स्वाभाविक चूर्ण है आटा तक गेहूं को चूर्ण बनाया गया मिशी से है और स्वाभाविक चूर्ण बने मृतिकादी स्वाभाविक चूर्ण है इन चूर्णों का चूर्ण आदि तत्व पिंडी भाव संयोग विशेषा पिंड का मतलब क्या उनको परस्पर अवयों को आकृष्ट करने की सामर्थ्य विशेष है ये को आपस में आकृष्ट करके चिपकाए रखने का सामर्थ्य विशेष है सुने तो निमित समय निमित्त निमित्त कारणम कारण कारण थोड़ा पदकृत गलत क्षति है ठीक कर लेना कालाध्याय पिंडी भावे की छपा है ना हाँ पिंडी भावे की नहीं होना चाहिए वह होना चाहिए गुणपदमी वारण करने के लिए गुण पद दिया गया है और लाइन छोड़ दिया है इन्होंने पर लिख लो रूपाधा पिंडी भावे रूपाधापरणाय पिंडी भावे वहां पिंडी भावे जो छिप गलत नहीं है उसके बीच के एक लाइन छूट गए पूरा का पूरा गुणपदीपि विश्रामी व्यापारण पिंडी भावे की ऐसा होना चाहिए चूर्ण पदम अस्पष्टता मात्र के लिए ही अब इसके वह दो तो प्रकार का है घनीभूत अधनीभूत एक घनीभूत होता है दूसरा अघनीभूत होता है किसी टिका मैंने ऊपर से बता रहे आप तो मिलेगा तैलादीभूत कहा रहता है, दान है वो। के तैलादूत है।, है।, है।, है।, है जलने के योग्य होता है होता जल से आग बुझ जाता है इसका स्नेह कैसा है वो चिकलापन विशेषता वो चिकनापन और आपको बढ़ाने वाला नहीं चिकनापन आपको मिटाने वाला चिकनापन उसके अंदर और तेला भी कैसे आपको बढ़ाने वाले चिकनापन उसके अंदर है दोनों में चिकनापन आटे से भी सानते घी से शांत दूध से शानते तेल से भी सानते हैं दा मोम मोह डालने को पूड़ी चब बनाते हैं उसे थोड़ा तेल डाल उसे फिर अच्छे से मिला देते फिर पानी से बना वो जो पूड़ी बढ़िया पानिया डालो ही नहीं केवल दूध से समझो वो आटा वो पर खराब भी नहीं होती दो चार दिन आराम से था, पानी लग जा, तो जा, जल्दी खराब हो जाता नहीं दूध में पानी पहले से डाला हो तो भी बेकार <laughs> शुद्ध दूध गिरेगा तब तो बात बनेगी गहना अनुकूल को स्नेह कहते हैं और धन प्रतिकूल को अघनीभूत कहते हैं तेल घनीभूत में है जला और भी कई चीजें हैं जल जली नहीं अग्नि को बुझाता है आपने देखा के पास होता है पाउडर होता है विशेष तो तो घुस करके छोड़ते हैं और पाउडर जाता है वो अग्नि को बुझा देमिकल है शब्द से किम लक्षण प्रतिविधा सहाय शब्द का क्या लक्षण है और, और कितने प्रकार बहुत सुंदर बात कहेंगे यहां पर श्रोत्र ग्राह्यो गुणा शब्द श्रोत के द्वारा इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य जो गुण विशेष है उसका नाम शब्द आकाश मात्र व्यक्ति ही सद्विविधा ध्वनियात्मको वर्णात्मक ध्वनियात्मको तो तो धैर्यादो वर्णात्मक संस्कृत भाषा दिखा तो, तो कहा रहता है शब्द आकाश मात्र पर और वह दो प्रकार का एक धनयात्मक है एक वर्णात्मक धन्यात्मक क्या है उसमें कोई अर्थ नहीं होता अर्थ आप कल्पना करते अब के ता, ता, ता, ता, कर रहा हो आवा तो यही आ रहा है ना नहीं हो आ रहा है क्या बोल रहा है गजानन भूत गणाज अरे वर्ण थोड़ी आ रही है वहां से लेकिन जो बजा रहे हैं, आप उसको समझ लेते हैं क्या बोल रहा है कौन सी ध्वनि है गजान भूत गणाजम के अनुरूप ध्वनि वर्णात्मक होता है अब पहले पहले हम लोगों को जब बचपन में अपने शरीर कबड्डी थी संगीत सीखने जाती थी हम लोग बॉडी गार्ड बना के, -गार के बेचते थे लड़की कुछ नहीं था तो क्या बोल रही है वो क्या बोल रहे आप उसको तालमेल क्या है तू मान ले तालमेल ले तो मान लिया ना माने तो क्या होगा तो आपने मान लिया ना ये राग है ऐसा बजा दिया तो में बैठ गया तुम्हारी खोपड़ी खराब है मैंने कहा वो तो कर रहा हूं तो नहीं कर रहा वो तो, तो हमारे जो है संगीत का बदनाम कर रहा है वो अपमान कर रहा है तो मैंने कहा देखो सच्चाई यही है उससे क्यों ध्वनि मिल रही है उस ध्वनि के साथ देखिए असली आप लोग क्या बोलते हैं स्वर मिलाना बोलते आपके कंठ के अनुसार वो नहीं बजेगा जो बज रहा उसके अनुसार को बोलना पड़ेगा। अरे ये एक आर्मी अभ्यास कर दी स्वर्व से बिठा लिया और दूसरे में से बजाओ तो क्या होगा? दूसरा क्या कुम करेगा वो दूसरी और उसके अंदर फिर बजो गले को मुश्किल काम होता है लो सापा को पकड़ो सापा हर पाजक अलग अलग ध्वनी निकल रही है, है। किसी तो उनसे ताल में बैठेगा तो मान लेना पड़ता है मेरे अनुसार तुम लोग तो बजा रहे हो अब उनके अनुसार तुम गा रहे हो और गर् मेरे तुम बजा रहे हो उल्टा था रहे हर चीज में भ्रांति भरी पड़ी हर चीज अध्यारोप कर लेते हैं हम जबरदस्ती हमने भी सीखा थोड़ा बहुत थोड़। अभी कभी कभी मन आगे बचा लेता हूँ सोचता हूँ ये अपना जो बोल रही बोलने दो मुझे जो बोला मैं बोलते रहूंगा बैठे ना बैठे क्या फर्क पड़ता है बैठे क्या फर्क पड़ना है आपकी कल्पना है बेसुर आपकी कल्पना है हम कहें हम सुर से कहा क्या कर लोग तुमको बाजा बजाना नहीं आता हम यही बोलते थे तबला बजाना आता था वहाँ राजू सिखाते हैं साथ देने के लिए मैं मैं जो गाऊंगा मेरी बाजा जो बजेगी मुझे तेरे को बजाना पड़ेगा मैं नहीं समझे तो जानता ही तबला बजाना क्या जानता अरे एडजस्ट कर लो तुम्हारे अनुसार गलत हो रही तो सही कर लो अपने यहाँ मेरी तो ऐसे पूछेगी तो कर लेता था है? ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है भाई भाव में जब आदमी गाता है वो शास्त्र से परे होता है लय वाल फाल सब धरी रह जाती अब मेरा कौन संगीत सीखी भाव में गा लेती थी और आज उसको बोलते ही अमुक राग में है ये हम अतुम बोल रहे हो वो थोड़ी कैर तुम्हें राग जानती हूँ राग में भगवान के भजन को जिसने भजन गाया है आज तक राग का ही वो हृदय से प्रकट हुआ ये सब खेल है बौद्धिक खेल है सब वो तो हमने बना लिया कौन है अमुक नाम भी देते ना। है ना अमुख है अमुक घराना है अमुक घराना है वो चंद धारा है सरा एक धारा तो वास्तव में सब आदमी की बुद्धि को बेकूफ बना रहे और समझ रहा बहुत बढ़िया राग में गा रहा है बड़ा सुनी का भाव तो है ही क्या फायदा राग गा रहे आपको तो मनोरंजन लग रहा हमें तो लगता है गाई नहीं रहा क्या गा रहा है बाजा बज रहे हैं ऊपर बढ़ा रहा हूं भजन गाए मतलब वो जो आदमी को अंदर भक्ति जल जाना चाहिए भक्ति जगे ही नहीं भाव बने ही नहीं फिर से सुन की कान को आनंद दे रहे कान को आनंद दे रहे ध्वनियात्मक हो रहे हो वह है लेकिन जब वास्तव में वर्णात्मक हो जाए और वर्ण भाव तेज से निकलता है हृदय से तब आपको वहां पहुंचा देता है कोई कोई होते हैं एक मुसलमान औरत है आबिदा बेगम जरा बढ़िया गाती है जब गाती लगता है सुन रहे हैं तो आप इस भाव में पहुंच जाएंगे तो तर्क उठा लेते सुनते सुनता वहां हो जाए तो कोई कोई होते हैं तो गा रहे हैं गाती थी ठीक है गाती, बढ़िया गाती है लेकिन हृदय से युक्त होकर गाना तो गलत चीज होता है नहीं तो ध्वनि मात्र ही है कोयल भी सुंदर लग रहा है भारत कोकिला बोलते थे ना उसको भारत की कोकिला है में आपने भी उसको तो कोयली बना दिया क्या फायदा <laughs> इंसान को पल बना रहे हो और समझ रहे अरे क्या कर रहे हो भाई? मनुष्य हो मुझको पशु बना दिया पक्षी बना दिया <laughs> नहीं। <laughs> नहीं। ना, ना। वे सब ऐसे ही बुद्धिगत बुद्धिगत सारे वर्णात्मक संस्कृत भाषा में आए बाज स्वर्ग के अंसर आप स्वर्ग मिलाकर गा लेते हैं तो आप भी ध्वनियात्मक ही गा रहे इसीलिए वास्तव में वर्णात्मक नहीं है वर्णात्मक क्या होता है संस्कृत भाषा दि रूपा जो भाषा आपको संस्कृत कर दे संस्कारित कर दे उस भाषा का नाम संस्कृत भाषा जो हमें संस्कारित करता ही नहीं वो भाषा भाषा ही है इसे वर्णात्मक तो उसे मानेंगे जो संस्कारित करने वाली भाषा होती है संस्कृत भाषा है इत्यादि का कर इत्यादि वो वर्णा होगा तो आज इसे कहना आधुनिक चीजें मृक्ष वर्णों को भी ले लेना लेना संस्कृत नहीं है असंस्कृत भाषा हिंदी कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम अंग्रेजी फंग्रेजी कितने भी है ये सारे असंस्कृत भाषा है इन भाषाओं से आपका कोई संस्कार नहीं हो सकता आपके अंतर्गण शुद्धि इन भाषाओं से हो ही संस्कृत भाषा ऐसी बनी हुई है उसका पाठ करने से ही का पाठ कर लो चौदह सूत्र्य मार्ग से मुक्ति हो गई शनकाजन का वो है संस्कृत भाषा जो मुक्ति दे सनकाज सिद्धांत चौदह सूत्र को सुन के ही जब संकाय शुद्धों को मुक्ति मिल सकती है तब तो भाषा कैसी होगी जो उन वर्णों से निश्रित होगी इसे अस्ताध्यायी पाठ करो केवल केवल पाठ तो बहुत कुछ चला हो जाता है शुद्धि होता लोग क्यों पहले हटाते थे, थे? गुरुकुल में गया तीन साल गुरुकुल में बारह साल रहते ना पहले बच्चे कल तीन साल क्या होता था केवल रटाना आश्चाध्य रिया अमर को छा दिए हाँ वेदों को रटा दिया दिल की शांखों को रटा दिया अन्य शास्त्रों को रखा देते ज्योतिष के मूलों को रटा देते थे तीन साल रटने के सिवाय कोई पाठ नहीं पढ़ाया था सब न्यूनतम आवश्यक शास्त्र उसने रख लिया तब अगला तीन साल सामान्य ग्रंथों का पाठ छह साल बीत गई तब देखा जाता है वो किस विशेष शास्त्र में जाना चाहता है वेदांत न्याय बीम साठ में जाना चाहता जा है, जा। ज्योतिष वगैरह उस विशेष में उसको तीन साल फिर पढ़ाया जाता है। तो जो जो आप ये नौ साल में वो शास्त्री बनता है, फिर तीन साल उसमें विशेषता पाने के लिए तज्ञ होने के लिए प्रवीण होने के लिए तीन साल जैसे आचार्य बोलते आप लोग पीएचडी बोलते वो अंतिम तीन साल बारह साल तक और आजकल ऐसा ही नहीं आया ना रटाना फटाना उच्चारण भी आता नहीं कुछ नहीं आता पंक्ति पढ़ना नहीं आता महाराज पढ़ा दो बस हमको हो जाए कम हो जाए क्या होगा जा, भगवान हम कहीं तू जाने तेरे कल्याण जाने हम तो पढ़ा देंगे हमें कोई दिक्कत नहीं कितना आपके हृदय में ठिकेगा और कितना आपको संस्कारित करेगा यह तो आपके ऊपर लेगा कितना हृदय करते हैं शास्त्र पर तीसरे कहते हैं भरना तो कौन सा है जो आपको संस्कारित करने वाले यह संस्कृत भाषा आदि रूपा वस्तु है संभव